केन उपनिषद प्रथम खंड युषा न पश्यति नक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्म तमविद्धि नेदम यदि उपास जो नेत्र के द्वारा देखने में नहीं आता परंतु जिसके द्वारा नेत्र की वृत्तियां लोगों को देखने में आती है उसी को तुम ब्रह्म समझो न कि उसकी जिसकी लोग उपासना करते हैं चक्षुषा न पश्यति न विषयी संयुक्तेन संयुक्त ये चक्षुष वृत्ति भेद भिन्ना चक्षुः वृत्ति पश्यति लोक चैतन्य आत्मज्योतिषा विषयी कौती व्यादे इदी पूर्ववत् की वृत्तियों से युक्त नेत्रों के द्वारा जिसका विसीकरण या देखना नहीं हो सकता और जिस चैतन्य ज्योति के द्वारा मनुष्य अंतकरण की वृत्तियों में विभिन्नता के अनुसार नेत्र वृत्तियों को देखता है विषय बनाता है या व्याप्त करता है उसी के तुम ब्रह्म समझो न कि उसे जिसकी लोग उपासना करते हैं